परम पिता परमात्मा का स्मरण करेंगे परम सहायक श्रेष्ठ कार्यो में सहयोग करने वाले परमात्मा रणो धुनी सजनों स्वाध्याय में आज आर्यानय के प्रथम प्रकाश का छब्बीसवा मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है मंत्र है तमसी प्रशस्ो विदथेषु सहंत अग्ने रथेरथ्वराण एक आर्य धार्मिक व्यक्ति परमात्मा को संबोधित कर रहा है ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के स्वरूप को ठीक प्रकार से जानता है और अब भावना करने के लिए विभिन्न दोषों को हटाने के लिए परमात्मा की स्तुति कर रहा है परम पिता परमात्मा हम जीवों से ये अपेक्षा रखते हैं कि हम इस प्रकार से स्तुति करें परमात्मा हमें स्तुति करना सिखा रहे है जीवों तुम ऐसी स्तुति किया करो तो ये एक आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति धर्मात्मा व्यक्ति पुरुषार्थी व्यक्ति संबोधन कर रहा है परमात्मा को प्रशस्यो प्रशस् विदेशुस्य अग्नि अग्नि यहां परमात्मा को संबोधन किया हे अग्ने हे स्वरूप हे अग्रणी हे हमें आगे ले चलने वाले हे हमारे नेता प्रशस् असी आप स्तुति के योग्य है हे परमात्मा आप स्तुति के योग्य हैं। संसार में हम बहुत से व्यक्तियों की वस्तुओं की स्तुति प्रशंसा करते हैं एक एक अंश में वो भी स्तुति के योग्य होते हैं लेकिन यहां जो कथन किया गया तुम तो असी प्रशस् हे परमात्मा आप ही स्तुति के योग्य होते वास्तविक स्तुति के योग्य आप ही हो पूर्ण स्तुति के योग्य आप ही हो स्तुति हम श्रेष्ठ की करते हैं, जो अच्छे होते हैं, अच्छे गुण वाले होते हैं सहयोगी होते हैं। संसार की वस्तुएं एक सीमा तक हमारा हित करती हैं, संसार के व्यक्ति हमारा एक सीमा तक सहयोग करते हैं संसार की वस्तुएं और संसार के व्यक्ति हमारा अहित भी करते थे। अज्ञानता के कारण से अन्य व्यक्ति हमारा अहित कर सकते हैं और वस्तुओं का हम गलत उपयोग कर लें तो उससे भी हमारा अहित हो सकता है परमात्मा में किसी गुण की न्यूनता नहीं इसलिए वो वास्तविक स्तुति के योग्य है संसार की वस्तुओं में कुछ न कुछ न्यूनताएं हैं सीमाएं हैं इसलिए परमात्मा को कहा गया तुम तो प्रशस्य हे परमात्मा हे अग्नि परमात्मा हमारे द्वारा स्तुति के योग्य आप ही हैं। हम आपकी ही स्तुति करें और संसार के मनुष्यों में वस्तुओं में जो गुण विद्यमान हैं, वो आपकी व्यवस्था से हैं आपने इनको ऐसा बनाया है कि इनमें ऐसे ऐसे गुण हैं विशेष रूप से कार्य जगत के लिए वस्तुओं के लिए तो उसमें भी श्रेय आपका है इसलिए आप तुम तो असी प्रशस्या आप स्तुति के योग्य हैं और इस मंत्र में खासतौर से परमात्मा को प्रशस्य क्यों कहा जा रहा है उसका उल्लेख किया वैसे व्यापक रूप से परमात्मा स्तुति के योग्य है लेकिन मंत्र में कुछ विशेष बात भी कही गई तो कहा विदथेषु सहंत्य आप कैसे हैं विदथों में विदथेश विदथ यज्ञ के नामों में पढ़ा गया है निरुक्त में यज्ञों में विभिन्न श्रेष्ठ कर्मों में देवों की पूजा में संगतिकरण में दान में कुछ भी दान करना हो अर्थात जो भी श्रेष्ठ कार्य हैं, उन सब में विदेशु सहंत्य आप दुष्ट व्यक्तियों का नाश करने वाले हैं शत्रुओं के समूहों के घातक हैं महसी ने अर्थ किया सहन्त्य शत्रुओं के समूहों के आप ही घातक तो विभिन्न यज्ञों में श्रेष्ठ कर्मों में शत्रुओं के घातक आप हैं श्रेष्ठ कार्यों में भी लोग बाधा पहुंचाते हैं यह हमारा प्रत्यक्ष है पहुंचा सकते हैं हम श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं इतने मात्र से ये निश्चित नहीं हो जाता कि कोई बाधा नहीं आएगी कोई मनुष्य इसका विरोध नहीं करेगा दुष्ट व्यक्ति अच्छे कार्यों का विरोध करते ही हैं। ये जो श्रेष्ठ कार्य है हम करने जा रहे हैं हम करते हैं इसमें जो हमारी रक्षा होती है वो आपके द्वारा होती है आप अच्छे कार्यो में हमारी रक्षा करते हैं। दुष्ट व्यक्तियों से और परमात्मा ऐसा करता है हमें भी ऐसा ही करना है हम अच्छे कार्य करने लगे और दुष्टों और शत्रुओं के प्रति कोई सावधानी ना हो बस हमें तो अच्छा कार्य करना है और कौन सी बाधाएं आ सकती हैं किस तरह के व्यक्ति इसमें समस्या खड़ी कर सकते हैं रुकावट डाल सकते हैं उनका कोई विचार ना करें ऐसा नहीं अच्छे कार्यों में बुरे व्यक्ति बाधा डालते हैं और हमें उसके लिए भी व्यवस्था करनी है करनी चाहिए और हमारे इस प्रयत्न के साथ परमात्मा की सहायता भी इन कार्यों में होती है परमात्मा श्रेष्ठ कार्यों में शत्रुओं के समूह को रोकने वाले होते हैं उनके घातक होते हैं इसके विपरीत कहें तो जो अयजीय कर्म है दुष्ट कर्म है उनमें परमात्मा हमारे शत्रुओं का घातक नहीं होता है उसमें वो नहीं रोकता है जब भी हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे परमात्मा की सहायता तो हमें सदा मिलेगी ये आर्य इस विश्वास के साथ बोल रहा है परमात्मा श्रेष्ठ कार्यों का रक्षक है श्रेष्ठ कार्यों में सहायता प्रदान करता है हमारे मन में आनंद उत्साह पैदा करके शांति बनाए रखकर के, और जो दुष्ट हैं, उनमें भय शंका लज्जा पैदा करके और यदि वो हमारी हानि कर देते हैं कर्म की स्वतंत्रता के कारण तो उसके लिए कर्मफल व्यवस्था से न्याय करके उनका घातक ही है परमात्मा तो ये आर्य बड़े विश्वास से बोल रहा है और परमात्मा चाहता है कि मनुष्य लोग इस विश्वास के साथ में संबोधित कर सकें मुझे स्तुति कर सकें हे अग्नि आप ऐसे हो जो यज्ञीय कार्यों में हमारी रक्षा करने वाले हो ऐसे आप ही स्तुति के योग्य हो आगे कहा अग्नि रथी रथराणाम हे अग्नि परमात्मा आप अधराणाम रथी अध्वर शब्द फिर यज्ञ के लिए आया है निरुक्त में ये वध कर्म वाली धातु है हिंसा कर्म वाली धातु है और अध्वर वो कर्म जिसमें हिंसा ना होती हो अध्वर अर्थात यज्ञ इसलिए ये यज्ञ का नाम है क्योंकि यज्ञ वो कर्म होता है जिसमें हिंसा नहीं होती है। बहुत से व्यक्ति यज्ञों में भी हिंसा को शुरू कर देते हैं बहुतों ने चला दी विभिन्न पशुओं की बलि देने लग जाते हैं लेकिन यज्ञ का अध्वर शब्द ही इस बात को बताता है कि यज्ञ में हिंसा नहीं होती यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए यज्ञ कहलाता ही वो है जिसमें किसी की हानि ना हो हिंसा ना हो तो क्या हो लोगों का भला हो हित हो ऐसे कार्य तो हमारे जितने अध्वर हैं श्रेष्ठ कार्य हैं यज रूप कर्म हैं उनके आप रथी हो रथवान हो स्वामी हो जैसे रथ का स्वामी रथी कहलाता है उसके अनुसार सारथी रथ को चलाता है रथी की इच्छा के अनुसार वो चलता है तो ये जो हमारा अध्वर है रथ है हम जो कर्म कर रहे हैं इसके रथी आप हैं इसके निर्देशक आप हैं इसके चलाने वाले आप हैं आपके अनुसार मैं इस यज्ञ कर्म को कर रहा हूं अध्वर को कर रहा जो धार्मिक व्यक्ति होगा ईश्वर भक्त होगा वो अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करने का प्रयत्न करेगा और जब वो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहा है तो कह सकता है परमात्मा आप ही तो इसके रथी हो आप ही के तो निर्देशन में ये सारे कार्य हो रहे हैं जब हमारे कर्म हमारे यज्ञीय कर्म अधर परमात्मा की आज्ञा के अनुसार होते हैं, तभी वो अध्यर होते हैं और ऐसी स्थिति में परमात्मा का भी कर्तव्य बन जाता है ऐसा करता है ऐसे कार्यों की रक्षा करता है ऐसे कार्य जो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हो रहे हैं अनुकूल हो रहे हैं परमात्मा उनकी रक्षा क्यों नहीं करेगा तो ये जो विधत है जिसमें आप शत्रुओं से रक्षा करते हैं तो इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो आपके अनुसार हो रहे हैं आप इसके रथी और हमें श्रेष्ठ कार्यो को करते हुए भी परमात्मा को अपना रथी मानते हुए ये कर्म करने हैं यह भी इसमें संकेत मिल गया मनुष्यों के लिए एक निर्देश मिल गया ऐसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा कर्तृत्व रहता है करता हम हैं मैं करने वाला हूं मैंने ये अच्छा कार्य किया मैंने ये बुरा काम किया उत्तरदायित्व तो हमारा है कर्म का फल हमें मिलेगा वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है लेकिन हमारे द्वारा किए जाने वाले अच्छे और बुरे कर्म उनमें जो अधवर है हिंसा रहित कर्म है श्रेष्ठ कर्म है उनका रथी परमात्मा है निर्देशक परमात्मा है ये मान करके हमें चलना है परमात्मा के निर्देश के अनुसार हम चल रहे हैं और परमात्मा उसमें रक्षा भी कर रहा है सहायता भी कर रहा है तो अब जब आर्य श्रेष्ठ कार्यो को करेगा तो उसके मन में क्या भाव रहेगा इन कर्मों को कर तो मैं रहा हूं लेकिन हमेशा परमात्मा से उसको जोड़ के रखेगा कि आपकी हे प्रभो आपकी आज्ञा के अनुसार कर रहा हूं मैं और जहां आज्ञा के विपरीत गया तो वो सोचेगा ये अध्वर रहा ही नहीं परमात्मा की आज्ञा के विपरीत कुछ किया तो वो अधर रहेगा ही नहीं उसमें कहीं ना कहीं हिंसा होगी अन्याय अत्याचार होगा पक्षपात होगा हमारे जो कर्म हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, वो परमात्मा को रथी मानते हुए चलते रहें। हमारे मन में ये भाव सदा बना रहे कि इनका निर्देशक परमात्मा है और डोर उसके पास में है संकेत निर्देश वहां से आ रहे हैं और जब व्यक्ति इस तरह से अपने कर्मों को करने लगे उसको स्तुति कौन लगेगा परमात्मा के अनुसार श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं परमात्मा की सहायता विद्यमान है जितने भी अच्छे कर्म कर रहा हूं परमात्मा की सहायता से कर रहा हूं तो ऐसे में स्तुति योग्य प्रशंसा के योग्य कौन है तो परमात्मा आप ही स्तुति के योग्य त्वसी प्रशस् विदथेशु सहत्य अग्नि रथि अथ्वराणा अथवर शब्द की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद ने जहां यज्ञ का उल्लेख किया वहां युद्ध का भी उल्लेख किया विदथेशु के अर्थ में भी महर्षि दोनों अर्थ कर रहे हैं विदथेशु यज्ञ और युद्धों में आप ही स्तोतव्य हो यज्ञ वो कर्म है जो शांति काल में किए जाते हैं युद्ध वो कर्म है जो अशांति काल में किए जाते हैं बाधा में किए जाते हैं यज्ञ निर्बाध स्थिति में किए जाते हैं और युद्ध जब बाधाएं आ जाती है तो किए जाते हैं लेकिन किए दोनों जाते हैं और अथ्वर के अर्थ में भी दोनों का ही उल्लेख किया है यज्ञ और युद्ध अत्वर का मतलब है जहां हिंसा नहीं होती हो तो यज्ञ तो समझ में आता है यहां हिंसा नहीं होती है लेकिन युद्ध में तो हिंसा हो रही है युद्ध में तो मार काट मची हुई है लेकिन महर्षि अथ्वर के अर्थ में विधत् के अर्थ में युद्ध को भी लिख रहे हैं ये कौन सा युद्ध है ये वो युद्ध है जिसका रथी परमात्मा ये वो युद्ध है जो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप लड़ा जा रहा है संसार में धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है ऐसे युद्ध भी अध्वर कहलाएंगे वैदिक से वो हिंसा नहीं है वो अहिंसा की पालना के लिए किया जा रहा है लोगों को शांति से निवास मिल सके यज्जादी कर्म हो सके इसके लिए ये युद्ध किया जा रहा है दुष्टों के निवारण के लिए किया जा रहा है दुष्ट व्यक्ति हिंसा कर रहे थे अन्याय अत्याचार कर रहे थे उसको रोकना के लिए यह युद्ध चल रहा है तो ये युद्ध हिंसा कैसे कहला सकता है जो युद्ध हिंसा को रोकने के लिए हो वो तो अहिंसक है और परमात्मा ऐसे युद्धों में हमारी सहायता करता है ये वैदिक दृष्टि है ये ईश्वर की दृष्टि है नहीं तो सामान्य व्यक्ति वेदों से दूर व्यक्ति इन युद्धों को धर्म के विपरीत अयज्ञीय कर्म मान लेते हैं। युद्ध नहीं करना है वेद दुष्ट व्यक्तियों को मारने की आज्ञा देता है और वो अहिंसा है बहुत बार आध्यात्मिक व्यक्ति इस प्रकार के कर्मों को करने से अपने को बचाते हैं कारण क्योंकि वो योगाभ्यासी हैं उन्हें यमों का पालन करना है अहिंसा का पालन करना है युद्ध में तो हिंसा हो रही है तो पकने को बचाते हैं लेकिन वेद के अनुसार दुष्टों को रोकना उन्हें पीड़ित करना उन्हें नष्ट करना यह हिंसा है ही नहीं हिंसा तब होती है जब हम किसी को अन्यायपूर्वक दुख दें दूसरे को अन्यायपूर्वक बाधा पहुंचाएं। इस प्रकार के युद्ध तो अध्वर है हिंसा रहित है ये न्याय की स्थापना के लिए है और जो दूसरों को कष्ट दिया जा रहा है रोका जा रहा है मारा जा रहा है वो ईश्वर की व्यवस्था से है वो अन्याय नहीं है इसलिए ऐसे युद्ध हिंसा नहीं कहलाते योग में बाधक नहीं बनते ये योग में सहायक बनते योगी राज श्री कृष्ण हमारे सामने उदाहरण है युद्ध में उन्होंने सहयोग किया जिस भी स्तर पर किया युद्ध को माना नहीं किया युद्ध करने की अनिवार्यता को उन्होंने स्थापित किया और फिर भी वो योगी राज रहे उनका योगी का पथ छिन्न नहीं गया इससे महर्षि दयानंद उनको योगीराज कहते हैं महर्षि को पता था उन्होंने युद्ध में भाग लिया है भले ही रथ सारथी के रूप में लिया है तो ये वेदोक्त कर्म है ऐसा युद्ध करना वेदोक्त है और ये हिंसा में आता ही नहीं है संसार में बहुत से मत संप्रदाय प्रचलित हैं उनकी अपनी अहिंसा की परिभाषाएं हैं मान्यताएं हैं और वो ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं करुणा से युक्त किसी को कोई बाधा नहीं देना सबको क्षमा कर देना और हम भी उससे प्रभावित हो जाते हैं हम भी उसी को अच्छा मानने लगते हैं और हम भी अहिंसा की वैसी ही परिभाषा करने लगते हैं और वैसा ही मानने लगते हैं ये उनका दुष्प्रभाव है ये वेद को और ऋषियों को ठीक न समझने का दुष्प्रभाव है वेद मंत्र एकदम स्पष्ट हैं ऋषि के भाष्य एकदम स्पष्ट हैं हम कहीं यात्रा कर रहे हैं हमारा सामान कोई दुष्ट छीन करके लेके जा रहा है भाग रहा है हम भाग करके उसको पकड़ेंगे उसको यदि ताड़ित करना है तो मारेंगे उसको अपना सामान छुड़वाएंगे ये हमारा कर्तव्य है इसमें हिंसा कैसी लेकिन बहुत से साधक इस प्रकार की स्थितियों में चुप रहते हैं ना तो दौड़ेंगे नहीं चला गया तो चला गया मेरे को हिंसा नहीं करनी मेरे को लोभ नहीं करना है वस्तु का ये सामान लेके जा रहा है तो ले जा रहा है मैं इसको छीनूंगा तो मैं इसका मतलब हो गया मेरा वस्तु मेरा आ गए इस प्रकार से भिन्न अर्थ में भी ले लेते हैं और जो ऐसा करते हैं वो दुख को पाते हैं उतना उतना कष्ट पाते हैं और परोक्ष रूप से वो दुष्ट व्यक्तियों को बढ़ाने में सहायक बनते हैं जोर को प्रतिरोध नहीं किया वो सोचे ये तो साधु संत है ये तो प्रतिरोध करते नहीं है वो फिर किसी दूसरे तीसरे साधु को ऐसे ही अपना शिकार बनाएगा छीनेगा उससे कि बोले ये तो विरोध नहीं करते भागेंगे भी नहीं ये तो हमारा एक व्यवहार दूसरे किसी सज्जन को साधु संत को पीड़ित करने में सहायक बन रहा है हम बढ़ा रहे हैं अधर्म को अन्याय अत्याचार का विरोध होना चाहिए ये केवल सांसारिक व्यक्तियों के लिए नहीं है ये मानव मात्र के लिए है मनुष्य के लिए है योगी के लिए है विरोध करना ही है दुष्टों को हटाना ही है यह हिंसा में आता ही नहीं है ये यज्ञीय कर्म है वो जो चोर लुटेरा है अन्याय अत्याचारी है उसको रोकना भी उसके लिए भी हितकर है नहीं तो वो ऐसे ही और अधिक पाप करता रहेगा उसके हित की भावना भी है ये गलत कार्य न करे इसको प्रोत्साहन न मिले ये औरों को भी पीड़ित न करे हम इस श्रेष्ठ भावना से उसके हित की भावना से उसको रोक सकते हैं उसको पीड़ित कर सकते हैं ताड़ित कर सकते हैं उसको मार भी सकते हैं स्थिति के ऊपर निर्भर करता है न्याय पूर्वक सीमा से अधिक नहीं ये सब अथभर है इसलिए महर्षि ने विदेशु में यज्ञ और युद्ध दोनों को साथ लिया इसको दूसरे शब्दों में कहें तो यह इस प्रकार का युद्ध हिंसा रहित युद्ध ऐसा युद्ध जिसका रथी परमात्मा है वो युद्ध भी यज्ञ है वो भी एक श्रेष्ठ कार्य है लोगों के उपकार के लिए है यज्ञ भी तो दूसरों के उपकार के लिए होता है परोपकार के लिए होता है ऐसे युद्ध भी परोपकार के लिए है स्वार्थ नहीं है उसमें लोभ नहीं है उसमें सबका हित है धर्म की स्थापना लक्ष्य है तो इस प्रकार के युद्ध विरोध संघर्ष हिंसा में नहीं आते अहिंसा में आते तो जो इसको समझ चुका है कि परमात्मा रथी है अध्वरों में रथी है विदो में यज्ञों में दुष्टों को रोकता है ऐसा है परमात्मा ऐसे है आप परमात्मा त्व असी प्रशस् मेरे लिए तो आप ही स्तुति के योग्य सबसे मुख्य स्तुति के योग्य आप हो इस प्रकार की इसमें प्रार्थना की गई और महर्षि इसके लिए लिखते हैं हमारे शत्रुओं के योद्धाओं को जीतने वाले हो इस कारण से हमारा पराजय नहीं हो सकता महर्षि ने सत्यात प्रकाश में एक बात लिखी है कि यदि विद्वान निर्बल हो सुरक्षा नहीं करें तो एक दुष्ट बलवान व्यक्ति भी सौ विद्वानों को हाक करके ले जाएगा एक व्यक्ति एक दुष्ट व्यक्ति बलशाली व्यक्ति इस तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर के आया और हक के ले जाएगा वो 100 लोगों की 50 व्यक्तियों की 10 व्यक्तियों की जीवन भर की साधना जीवन भर का अध्ययन सब समाप्त बल उसके साथ साथ रक्षा ये आवश्यक है स्वामी जी कर्मचारियों को शिविर में जब शिविर में लेते थे हमेशा कहते थे लाठी होनी चाहिए शिविर में इस बात का निर्देश करते थे हॉल में आते थे कि लाठियां रखी हैं या नहीं रखी है योग शिविर चल रहा है मैं स्वामी जी का ध्यान उस पर लाठियां रखी हैं या नहीं होनी चाहिए तो कोई भी गर्दन काट के चला जाएगा कोई भी आप कोई प्रतिरोध ही नहीं कर सकते जितना कर सकते है उतना तो रखना है ठीक है हम बंदूकें स्टैंड गन नहीं रख सकते हमारी सामर्थ्य नहीं है लेकिन लाठी तो रख सकते हैं मुझे ध्यान है स्वामी जी लगभग हर शिविर के अंदर इस बात को कहते थे शौचालय शौच के लिए बाहर जाते थे तो भी जीव जंतु के लिए भी लाठी की एक बात रखते थे उस समय शौच बाहर जाया करते थे अधिकांश सबके लिए व्यवस्था नहीं थी यहां के लिए तब भी लाठी के लिए और स्वामी जी चलते फिरते हमेशा लाठी साथ में रखते तो ये योग के विपरीत आचरण नहीं है योग के अनुकूल आचरण है लाठी केवल दिखाने के लिए रखी है क्या अगर कोई आ जाए और कुछ बाधा करने लगे तो उसको लाठी से रोकेंगे नहीं उसको लाठी मारेंगे नहीं मारने के लिए ही तो है वो इस प्रकार के व्यवहार हिंसा नहीं कहलाते अहिंसा है ये अपने अपने स्तर पर हम जहां भी हैं अलग अलग स्तर हैं एक सेना में व्यक्ति है उसका एक अलग स्तर और कर्तव्य है सड़क पे चलते हुए का अलग है घरों में रहने वालों का अलग है लेकिन ये तत्व तो सबके लिए आवश्यक है न्यून या अधिक सामर्थ्य के अनुरूप उसके लिए हमें सदैव सजग रहना है ये नहीं कि मैं तो साधु संत बन गए हूं ऐसे वस्त्र पहन लिए घर छोड़ दिया और मैं तो अवसर आएगा लड़ने का तो मैं तो नहीं लड़ूंगा आक्रमण हो जाएगा तो मैं कैसे लड़ूंगी तो हिंसा हो जाएगी योग धर्म से मैं पतित हो जाऊंगा ये वैदिक रीति नहीं क्षमा का निषेध नहीं है इससे क्षमा का निषेध नहीं होता है जब क्षमा होनी है वहां क्षमा होनी है बिल्कुल दंड मिलना चाहिए स्थिति स्थिति देखिए जी ने उसको छुड़ाया जिसने आकर के प्रायश्चित किया कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई पुलिस पकड़ के लेके आई उसने आकर के कहा जो जो अंतिम कहा जाता है जगन्नाथ उसको बाद में पछता हुआ उसको बाद में पश्चाता हो पश्चाताप हुआ बहुत दुख हुआ और तब उसको उन्होंने कहा कि ठीक है चले जाओ नहीं तो मार देंगे उनको पता था कि ये अधिक दंड दे देंगे इसको ये भी तो ये भी तो घटना है तो और, तो और दूसरे ने भी किया तो स्वामी जी को वैसी कोई हानि नहीं हुई वो एक दूसरा प्रसंग है वो इतिहास की कितनी बात है कितना ठीक है नहीं है वो विचार है लेकिन जो कोतवाल लेकर के आया था जिसने स्वामी जी को विष दिया था वो घटना है वो पत्थर वाली नहीं है महर्षि ने लोगों को तैयार नहीं किया युद्ध के लिए आर्यवीवीनय जैसे ग्रंथ में लिखते हैं विदेशी नागरिकों का शासन समाप्त होना चाहिए उसका विरोध करना चाहिए संस्कृत वाक्य प्रबोध क्षत्रियों के लिए नहीं, ये सबका कर्तव्य है ये सबका कर्तव्य है और महर्षि दयानंद को वो जो दो व्यक्ति डुबाने के लिए लेके गए थे दो पहलवान लेकिन उनको डुबकी तो लगवाई ना उनको पानी में तड़पाया ही नहीं नहीं तो वहीं छोड़ देते उनको तड़पाया जब वो कह के, के जब पूरा करने लगे छोड़ दो जी अब नहीं करूंगा अब नहीं करेंगे स्थिति है और वो कोतवाल पकड़ करके लाया वो तांप रहा है डर रहा है कि पता नहीं क्या होगा और महर्षि दयानंद के लिए इतना कर दिया तो पता नहीं कितना दंड मिल जाए उसको पता नहीं क्या हो सकता है को। कितनी भी पिटाई कर दो कुछ भी कर दो अति देख करके भी तो कमा होता है और क्षमा भी एक है सहोसी सहोमी थे ही हे परमात्मा आप सहन करने वाले क्षमा करने वाले सत्य प्रकाश में देख लीजिए महर्षि ने लिखा है और महर्षि ने विशेषण दिया है वहां स्व अपराधियों को क्षमा करने वाले परमात्मा भी स्व अपराधियों को क्षमा करता है परमात्मा के प्रति जो हम अपराध करते हैं उसका वो दंड नहीं देता स्व शब्द ध्यान देने योग्य है हम जो अन्य प्राणियों को कष्ट देते हैं बाधा करते हैं उसका परमात्मा अवश्य दंड देता है लेकिन परमात्मा के प्रति जो हम अपराध करें वैसे तो हम उसकी कोई हानि नहीं कर सकते लेकिन हम उसके प्रति जो बोलते हैं अपमान करते हैं परमात्मा का अवज्ञा कर देते हैं उसको परमात्मा सहन करता है क्षमा करता है सहोसी सहोमई दे और उसका आचरण महर्षि ने भी किया जहां उन्होंने लगा कि भई ये चीज ये मेरे को हानि कर रहा है व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए कुछ हानि कर रहा है वहां उन्होंने परमात्मा के इस व्यवहार को अपने जीवन में लाया सहोसी सी सहोमई दे स्व के प्रति क्षमा का भाव भी होता है उसका यह मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी हमारा हाथ काटने लगे और हम उसको क्षमा करेंगे ऐसे नहीं होता गलती हुई ही है उसमें कहा क्षमा करना है कहा दंड देना है उसका एक नियम है तो महर्षि के व्यवहार में दोनों बातें हैं इसका मतलब है हमारे को दोनों चीजें न्याय संगत सोच समझ करके करनी चाहिए न तो इस पक्ष में जाना है कि सबको क्षमा कर देना है हमें कोई करना ही नहीं है और न उस पक्ष में जाना है कि जो भी हुआ उसको मन दंड देते रहे दोनों नहीं करना उस संतुलन एक हमें बना करके चलना चाहिए लेकिन ये प्रसंग में उस दृष्टि से कह रहा था कि जो योग में जाते हैं वो किसी भी प्रकार के मार धाड़ को गलत समझते हैं, उचित को भी गलत समझते हैं उस अति में चले जाते हैं तो ये अध्वर युद्ध भी ये युद्ध भी अध्वर है यच्च है उसमें हिंसा नहीं कहलाती इसमें कोई विरोध हो तो बताओ इसके विपरीत महर्षि ने आचरण किया हो तो बताओ तो महर्षि ने महर्षि ने अंग्रेजों को सहन किया अंग्रेजों को सहन किया किया क्या नहीं किया वहां भी वहां क्षमा का मतलब क्या है कि, कि किसी ने कर दिया कुछ हानि कर दी हमारी तब उसके बाद में लेकिन अगर कोई छीन के लेके जा रहा है तो वहां तो हमें रोकना ही है उसको यह हमारा कर्तव्य बनता है ये हमारा कर्तव्य बनता है वहां क्षमा वाली बात नहीं है रख लें फिर आप छोड़ दीजिए उसको छोड़ना है तो अगर ऐसा आपको लगता है ये नहीं करेगा तो उसको सबक मिल गया है प्रश्न की स्थिति में है तो आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, ये आप वहां फिर अपना स्वतंत्र निर्णय है वहां आप क्षमा करते नहीं करते यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है लेकिन अगर कोई छीन के लिए जा रहा है तो वहां हमारा कर्तव्य रोकने का है और उस काल में यदि हम कुछ धक्का मुक्की होती है मारा पीटी होती है तो वो होगी वो करना होगा छुड़वाना होगा उसको मार करके ये तो हमारा कर्तव्य है ये आलस्य का नहीं है अहिंसा का पालन करने में आलस्य की कुछ करें ही नहीं और परमात्मा ही देखेगा सब कुछ ये पुरुषार्थहीनता नहीं है वहां पर ये तो हमारा कर्तव्य है इसको हिंसा नहीं कहा जाता उसमें उसको डांटा भी जाता है उसको आक्रोश भी व्यक्त किया जाता है ताड़ित किया जाता है इससे कोई वृत्तियां खराब नहीं होती है इससे कोई मुक्ति में बाधा नहीं होती है पूछने की शैली दृष्टि है अलग अलग साधना की शैलियां हैं, जी देना चाहे दे सकते हैं आप अगर पकड़ के वो आपके ऊपर निर्भर है स्वतंत्र है नियम नहीं है आपकी इच्छा के ऊपर है आप स्वतंत्र हैं आप उसको दे भी सकते हैं पकड़वा भी सकते हैं पता है कि ये छीन कर रहा है और अभी भी अंत तक सुधर नहीं रहा है और यही बचके ही जाना चाह रहा है छीनना ही चाह रहा है तो उसको तो पकड़ के देना चाहिए देना चाहिए बिल्कुल देना चाहिए हाँ जी आप कुछ कह रहे थे इस वाक्य को लेकर के ये सूत्र कहीं और ना चला जाए इसलिए मैं इस वाक्य का नहीं लेकिन तात्पर्य वही है वेद में जो परमात्मा ने आदेश दिए हैं वो हिंसा हिंसा ही नहीं होती है जो वेद में है इस वाक्य का प्रयोग यज्ञों में होने वाली हिंसा के लिए किया जाता है जो पशु हिंसा होती है जो लोग पशु हिंसा करते हैं यज्ञों में मारते हैं बलि चढ़ाते हैं वो लोग उनको जब कहते हैं ये हिंसा कर रहे हैं तो वो कहते हैं वेदिक हिंसा हिंसा न भवती ये उस संदर्भ से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं सीधे समर्थन नहीं कर रहा हूं लेकिन ये वाक्य बिल्कुल ठीक है वेद में जो हिंसा है जिसको हम हिंसा कह रहे हैं दिख रहा है हमारे को वास्तव में हिंसा है ही नहीं लेकिन वेद में होना चाहिए वैसा इसके कारण से पशु बलि आदि को वैदिक हिंसा हिंसा न भौती के समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं अब बोलिए वो तो भी बात है हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है और क्षमा भी किया जाता है लेकिन लेकिन बहुत से महापुरुष ऐसी ऐसी जगहों पर क्षमा कर देते हैं उसको वो विशेष हैं और अपवाद है ये कहकर उनका औचित्य नहीं ठहराया जा सकता बहुत से हैं जिनको महापुरुष कहते हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें क्षमा की है बहुत सारी वो जैसे नहीं बोलना चाहता मैं लेकिन उस तरह के क्षमा के भाव वो गलत है उससे समाज राष्ट्र को बहुत हानि होती है राजा क्षमा कर देता है महापुरुष नहीं मैं वैसे दूसरा उदाहरण दे दूं आप पूछ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा बड़े इसलिए मैं महापुरुष की जगह ये दे रहा हूं एक उदाहरण दे रहा हूं तो महापुरुष में भी ऐसे उदाहरण है बहुत सारे वो क्षमा क्षमा नहीं है गलत है वो आप अलग से पूछ लेना मैं आपको कई नाम बता दूंगा है महापुरुष कहलाते हैं वो अब आप उनको भी कह दे नहीं मैं इनको महापुरुष नहीं मानता तो बात अलग है लेकिन जो महापुरुष कहलाते हैं इस तरह के व्यवहार देखे जाते हैं उनके वो ठीक नहीं है सर्व हित के लिए अधिक का जिसमें हितो धर्म की जिसमें स्थापना हो वो कार्य किया जाना चाहिए यदि युद्ध से है तो युद्ध से भी किया जाना चाहिए किसी महापुरुष ने यदि सेनाओं का विरोध किया कि सेनाएं नहीं होनी चाहिए ये तो गलत है वित्त का आदेश है सेनाएं होनी चाहिए वो अहिंसा के पालन में कह रहे हैं कि सेनाएं होनी ही नहीं चाहिए आज भी बहुत से लोग हैं सेनाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए लेकिन सेनाएं होनी चाहिए तो जो सेनाओं का विरोध करते हैं, ऐसे महापुरुष के आदर्श नहीं है वो उनके लिए अपवाद नहीं है इसको भी यहीं समाप्त करते हैं। तीन बार ओम का उच्चारण ओ